संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में एक बार फिर हम लेकर आए हैं अकबर बिरबल की कहानी कहानी का शीर्षक है शराब के छह रूप अकबर बादशाह को वृद्धावस्था में शराब, शराब का शौक, शौक कुछ, कुछ अधिक ही चढ़ गया था दिन भर तो वे अपने कामकाज में लगे रहते थे रात में अपने नवरत्नों के साथ बातें करते वक्त थोड़ी सी पी लेते थे यद्यपि ऐसा वे छिपकर करते थे फिर भी उनकी बातचीत के ढंग से बिरबल को एक दिन इसका पता लग ही गया इसके बाद बिरबल ने एक दिन उन्हें पीते हुए भी देख लिया और तभी इस बुरी लत से बादशाह को छुड़ाने का प्रण किया जिस कमरे में बादशाह शराब रखते थे एक दिन बिरबल वहां गए और वहां की प्रत्येक वस्तु को उन्होंने ध्यान से देखा इसके बाद वहां की सारी चीजें तितर बितर करके शराब की बोतल बगल में दुशाली से ढककर तेजी से बाहर चले आए बिरबल को कुछ ले जाते देख को संदेह अवश्य हुआ किंतु यह सोचकर वे चुप हो गए कि कोई न कोई आवश्यक कागजात ले जाते होंगे उनकी जाने के बाद कुछ आवश्यक बातें बादशाह को जानने की जरूरत पड़ी उन्होंने बिरबल को अपने पास बुलाया बगल में वही वस्तु दबाए हुए बिरबल बादशाह के सामने हाजिर हुए बातचीत करते समय बादशाह का ध्यान फिर उनकी कांख की तरफ गया इस बार वह पूछ बैठे, बिरबल तुम्हारी बगल में क्या है बिरबल ने उत्तर दिया जहाँ पना कुछ भी तो नहीं है बिरबल के उत्तर से बादशाह की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने फिर पूछा तो बिरबल ने कहा तोता है बादशाह के चेहरे पर इस बार कुछ नाराजगी जाहिर हुई और वह बोले सच सच क्यों नहीं बताते हो? क्या है बिरबल ने अपने स्वाभाविक ढंग से उत्तर दिया घोड़ा है बादशाह को ताजुब हुआ और उन्होंने सोचा कि आज बिरबल कहीं भांग आदि पीकर तो नहीं आए हैं वह बोले बिरबल, आज तुम्हें क्या हो गया है जो बेसिर पैर की बातें करते हो ठीक ठीक क्यों नहीं बदलाते हो इस बार बिरबल ने कहा हुजूर हाथी है बादशाह ने अब तक तो सारी बातें हंसी में टाल दी कि अब उनकी नाराजगी की कोई हद न रही उन्होंने, उन्होंने नाराज, नाराज होकर कहा क्या आज तुम्हारा काल नजदीक आ गया, गया है यह सुनकर बिरबल बोले, बोले गधा, गधा है बादशाह को पूरा विश्वास हो गया, गया कि कोरी, कोरी धमकियों से, से काम नहीं चलेगा इसलिए बिरबल से सुलह से पूछना ही उचित है यह सोचकर सरल भाव से बादशाह ने पूछा बिरबल सच सच बताओ तुम्हारी बगल में क्या है इस बार, बार बिरबल ने सच ने कह दिया शराब है।, है और यहाँ कहकर बोतल उनके सामने रख दी बिरबल के हाथ में शराब की बोतल देखकर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ उनके मन में कभी इसकी कल्पना भी न हुई थी वह जानते थे कि बिरबल कट्टर सनातन धर्मी है फिर आज ऐसा क्यों? आखिर उनका क्रोध किसी तरह शांत हुआ उन्होंने बिरबल को घर जाने की आज्ञा दे दी और एक चपरासी को यह कहकर उनके साथ कर दिया कि इन्हें सकुशल इनके घर पहुंचा दे क्योंकि बादशाह के दिल में यह बात बैठ गई थी कि बिरबल आज होश में नहीं है और अवश्य ही उसने शराब पी रखी है उस वक्त तो बिरबल वहां से चले गए दिन हर वाह घर में ही रहे दूसरे दिन शाम को जब नवरत्न दरबार में बैठे तो वह भी आकर उन्हीं के साथ बैठ गए बादशाह ने बिरबल को देखकर पूछा तुम्हारी तबियत कैसी है बिरबल? बिरबल बोले मेरी तबीयत खराब ही जहां कब यह सुनकर बादशाह बोले यदि खराब न होती तो क्या शराब की बोतल उतर, बगल में दबाकर पूछने पर यह उत्तर देते कि तोता है गधा है घोड़ा है हाथी है कुछ नहीं है क्या ऐसा जवाब देते तुम? बिरबल ने यह अच्छा अवसर हाथ में आया देखकर कहा जहाँ पना मैं उस समय न तो बेहोश था और न ही मैंने शराब पी थी मैंने, मैंने जो, जो कुछ भी, भी कहा था वह 16 आने सच था।, था। जरा आप भी भारी गौर फरमाएं। पहले जब, जब आपने भारी भारी मुझसे पूछा भारी भारी कि बगल में क्या है तो मैंने कहा कुछ नहीं यह बात सच ही है कि शराब का पहला प्याला पी जाने पर आदमी को कुछ भी नहीं मालूम होता लेकिन दूसरा प्याला पीते ही उसकी जुबान तुतलाने लगती है इसी कारण मैंने आपके दोबारा प्रश्न करने पर कहा था तोता है। फिर शराब का तीसरा प्याला पीते ही शराबी घोड़े की तरह हिनने लगते हैं। इसलिए आपके तीसरी बार पूछने पर मैंने घोड़ा कहा था उसके बाद चौथा प्याला पीते ही उसकी दशा मतवाले हाथी की तरह हो जाती है अतः मैंने कहा कि हाथी है इसके बाद पांचवा प्याला, प्याला पी लेने तो पर वह गधा सरीखा हो जाता है जहाँ चाहो उसे ले जाओ यदि चाहो तो उसके ऊपर सामान भी लाद दो। वह लेकर चलेगा इसी से मैंने कहा था कि गधा है अब रहा छठा प्याला जिसको पीते ही मनुष्य अपनी चेतना खो बैठता है इसलिए अंत में मैंने बोतल ही सामने रख दी सुना है कि एक बोतल में छह प्याले शराब रहती है जिसको पीने से अलग अलग असर भी होता है बादशाह यह सब सुनकर बड़े प्रसन्न हुए इस वक्त उनको शराब पीने की लालसा हुई क्योंकि इसी समय वह शराब पीते थे जैसे ही वह अपने कमरे में गए जहाँ कि वह शराब रखते थे तो देखते क्या है कि वहाँ की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी है और बोतल गायब है अब तो बादशाह समझ गए कि बिरबल को यह बात मालूम हो गई थी और इसीलिए छिपे तौर पर उन्होंने मेरे हित के लिए ही मुझे चेतावनी दी है तब से बादशाह ने शराब पीना बिल्कुल छोड़ दिया अभी आप सुन रहे थे अकबर बिरबल की कहानी कहानी का शीर्षक शराब के छह रूप वाचक स्वर भारती परिमल